तो धर्पणमाजनम भवमहा श्रेया कैरव्यंद्रिका वितण विद्या द स्वादनम सर्वास्मपनम परम विजयते श्री कृष्णसर्तनम वंदेनवनश्या बाससान सुन्दरम शुद्धम श्री श्रीकृष्ण प्रकृते परम नम कमलना Nama, kama le maline. Nama, kama le pa dae. Namas. ते कमल यो ब्रह्मण विदधा पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेवत्म बुद्धि प्रकाशम मुक्षुरु भई शरण महम प्रपदे आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजो धीरे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 कि इन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए वेदों में एक कथा है कि वरुण के लड़के भृगु अपने पिता के पास गए वे इन प्रश्नों का समाधान करने में समर्थ थे इसलिए किसी और गुरु के पास न जाकर अपने पिता को ही गुरु मानकर उनसे पूछा मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? मेरा कौन है? तो उन्होंने उत्तर दिया बारुण ही वरुणम पितरम उपसार अधि ही भगवो ब्रह्म तुम ब्रह्म से आए हो ब्रह्म से आए हो ब्रह्म के अंश हो ब्रह्म से पैदा हुए हो वो तुम्हारा है उसका नाम ब्रह्म है उसके अनंत नाम है अनंत रूप है अनंत गुण है अनंत लीलाएं हैं, अनंत धाम है अनंत उपासक है एक नाम ब्रह्म है युमान भूतान जायंत ये न जाता जीवंत यशंति तद ब्रह्म तैत्तरी उपनिषद तीन एक ये तो ठीक है आप ये जैसा आप बताया लेकिन इससे समझ में नहीं आया कुछ क्यों ब्रह्म से हम लोग पैदा हुए ब्रह्म से हम लोग जीवित हैं और ब्रह्म में ही हम लोग लीन हो जाएंगे ये ब्रह्म कहने से तो कोई बोध नहीं हुआ पिताजी कहा इसके लिए प्रैक्टिकल साधना करनी होगी बेटा ये शब्द से नहीं हल होगा केवल हमारे शब्द बोलने से तुमको अनुभव रूप में ज्ञान नहीं हो सकता इसके लिए तुमको स्वयं साधना करनी होगी ठीक है गए साधना करने और जैसी साधना उन्होंने बताया था क्षरम प्रधान ममृता अक्षरम भर अक्षरात्मा ना विशते योजनात् तत्व साधना उसके ध्यान करो इतना ध्यान करो कि उसी में लीन हो जाओ तब तत्व ज्ञान होगा श्वेता चतुर उपनिषद एक दस ते ध्यान योगानुगता अपश्यन तुमसे पहले भी अनंत जीवों ने ध्यान के द्वारा स्मरण के द्वारा उसको देखा है जाना है श्वेताचुत और उपनिषद एक तीन ये नारद परिवराज को में भी मंत्र है नौ दो अस्त हुए गए लौट कर आए और कहते हैं अन्नम ब्रह्मेद गाथ पिताजी हम लोग अन्न से पैदा हुए हैं क्योंकि अन्न से ही रस बनता है फिर रक्त बनता है फिर मांस फिर मेदा फिर हड्डी फिर मज्जा फिर बीर्ज और फिर बीर्ज से हम लोग मां बाप के द्वारा पैदा होते हैं हम ही नहीं पशु पक्षी सब इसलिए और अन्न से ही जीवित होते रहते हैं हम लोग और अंत में मरने के बाद हम इसी पृथ्वी में फिर लीन हो जाते अन्न में नहीं समझे जाओ हो प्राणो ब्रह्मेदाना ये प्राण जो सांस लेते हैं हम लोग ये पांच प्रकार की होती है प्राण अपान व्यान समान उदान ये ब्रह्म है क्योंकि ये जब निकल गई तो सब जीरो बटे सौ न्याय समझे मनोब्रह्मे की बेजाना मन ब्रह्म है अब समझ गए न्याय विज्ञानम ब्रह्मे की बजात विज्ञान देव खल भूतानि भूतान जानते विज्ञान माने जीवात्मा ब्रह्म है यह सिद्धांत शंकराचार्य का था न जीवो ब्रह्म ना पारा जीव ही ब्रह्म है लेकिन वेद कह रहा है नहीं, नहीं। तुम पहुंच गए पास में क्योंकि वो जो ब्रह्म है उसका अंश है ये जीव सूर्य की किरण तक पहुंच गए लेकिन अभी सूरज तक नहीं पहुंचे फिर जाओ फिर गए लौट के आये आपकी समझ गए पिताजी क्या आनंदो ब्रह्माना आनंदा देव कल विन भूतान जयंते आनंदे जाता जीवंत आनंदम प्रयंत अभिशम बिशंति आनंद ब्रह्म है आनंद हम जिससे उत्पन्न हुए हैं वो आनंद है उसी का एक नाम ब्रह्म है परमात्मा है भगवान है अनेक नाम है उसके तीन एक तीन दो तीन तीन तीन, तीन चार तीन पांच तीन छ तैतरी उपनिषद ठीक है पिताजी हम लोग प्रतिक्षण आनंद ही चाहते और उसी आनंद के लिए सदा से प्रतिक्षण प्रयत्नशील रहते हैं और वह आनंद जिसको हम चाहते हैं अभी तक नहीं मिला इसलिए उसकी खोज तब तक करनी पड़ेगी जब तक वो न मिल जाए हा बेटा अब तुम समझ गए कि तुम आनंद से पैदा हुए हो लेकिन तुम आनंद बिना पाए क्यों हो जब आनंद से पैदा हुए हो तो देखो गाय से गाय पैदा होती है भैंस से भैंस पैदा होती है आदमी से शरीर से आदमी पैदा होता है तो आनंद से आनंद क्यों नहीं पैदा हुआ तुम तो दुखी हो प्रत्येक क्षण अब दो प्रकार का प्रधान दुख है आध्यात्मिक दुख आध्यात्मिक दुख दो प्रकार का होता है एक शारीरिक एक मानसिक तुमने अपने को शरीर मान लिया ना इसलिए शारीरिक दुख भी भोग रहे हो और मानसिक दुख भी इसीलिए भोग रहे हो तुम अपने को आनंद का अंश नहीं मानते पंच महाभूत का मानते हो अपने को पुरुष स्त्री ये सब मानते हो वेद कहता है न स्त्री न पुमानेश न चैम न पुंसका तेन तेन पांच दस। ये नाम का जो तत्व है ये न पुरुष है न स्त्री है न नपुंसक है जैसा शरीर इसको मिल जाता है ये अपने को अज्ञान के कारण वही शरीर कहने लगता है मानने लगता है और शरीर के दुख से दुखी होने लगता है यहां तक कि एक शब्द कोई ही कह दे तो लोग मर्डर कर देते हैं आत्महत्या कर लेते हैं उसने हमारे ऊपर लांछन लगाया मैं मर जाऊंगा नहीं जीऊंगा दे दे शब्द ही तो बोला है तू क्यों मर रहा है तू तो आत्मा है है आत्मा उत्तना नहीं हूं मैं तो शरीर हूं <laughs> एक शब्द के पीछे हम लोग पागल हो जाते हैं सोच सोच के सोच सोच के। बड़े बड़े कांड हो गए हैं हमारे यहां महाभारत रामायण छोटी छोटी रीजन है उनके आ हमारी तोहीन हो गई तोहहीन अपमान अरे आत्मा का क्या अपमान होना है रे? अरे शरीर का हो गया ना अरे तू तो शरीर का क्या हो गया एक शब्द बोल दिया किसी ने कि तू दुराचारिणी है अपनी बीबी से दुराचारिणी तुमने हमको कहा नहीं। नहीं। मैं मैं कहा कहा कहा, कहा फांसी लगा के मर गई अरे कहा तुम हो तो नहीं हाँ नहीं हूं तभी तो फीलिंग हुई अरे फिर क्यों फीलिंग हुई अगर तुम मनुष्य के शरीर वाले हो और तुम्हें कोई कुत्ता कहे तो तुमको हंसना चाहिए ना कि अंदाज क्या इसको दिखाई नहीं पड़ता मैं मनुष्य जो मुझे कुत्ता कहता तो हंसना चाहिए बुरा क्यों मानते हो अरे हमको कुत्ता कहा उसने बेटे ने बाप को कुप्ता कहा मैं गोली मार दूंगा <laughs> ये सब जो दुख हम भोग रहे हैं शरीर का ये इसीलिए कि हम अपने को आत्मा नहीं मानते आनंद के हैं हम अंश ये नहीं मानते अरे हमको तो कोई आग नहीं जला सकती कोई हथियार हमारे ऊपर काम नहीं कर सकता भगवान का भी औरों की कौन कहे नैनम छिंदंत शस्त्राणी नैनम दहति पाव गीता 23 बहुत गुस्सा करेंगे भगवान तो क्या करेंगे शरीर से अलग कर देंगे चक्र चला देंगे बस तो फिर उनके लोक में चले जाएंगे वो गुस्से से हमारा फायदा हो जाएगा हम नाम की पर्सनैलिटी को भगवान समाप्त नहीं कर सकते बजा शनीशा वेद कह रहा है एक नौ श्वेता उपनिषद नौ आठ नारद परिभ्राजकोपनिषद में भी ये मंत्र है वो भी अज है हम भी अज हैं अज माने जो कभी शुरू न हो अरे तो आज है तो वह को समाप्त कर दे वो को तो? नमसो जीवलो के जीव भूता सनातना अरे हमने इतने पाप किए इतने करोड़ों गालियां दी भगवान को मेरा नाश नहीं कर सके दंड दिया चौरासी लाख में घुमा रहे हैं सर्वाजी सर्वसंस्ते अस्मिन, हंसो, इस संसार चक्र में घुमा रहे हैं भगवान हमारे अपराधों के कारण कर्मों के कारण लेकिन हमारा अत्यंता भाव नहीं कर सकते हम नित्य हैं, सनातना गीता में भगवान कहते हैं ना न सर्व चाह मृति मोहन पंद्रह पंद्रह मैं सबके भीतर बैठा रहता हूँ वो चाहे मेरा भक्त हो चाहे दुश्मनी करे मुझसे सबको मैं इंद्रिय मन बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति देता रहता हूँ वो क्या कर्म करे मैं इस बारे में न्यूट्रल हूं उसकी इच्छा स्वतंत्र क्रिय माणी वही कर्म करने में वो जीव स्वतंत्र है लेकिन फल भोगने में परतंत्र है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिषति भ्राम सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया वो घुमाता है सबको लेकिन मनमाने ढंग से नहीं उसके कर्म के अनुसार अठारह इकसठ तो हमारा अत्यंता भाव भगवान नहीं कर सकते हम भी नित्य भगवान भी नित्य वो भी चेतन हम भी चेतन इन दो मामलों में तो हम उसके बराबर हैं अभेद है लेकिन और मामलों में तो इतना बड़ा भेद है कि वहां शब्द नहीं जा सकते अनंत गुना वो सत्य संकल्प है और हम चौबीस घंटे प्रयत्न करके आज तक अनंत युगों में मैं कौन मेरा कौन प्रश्न को नहीं समाधान कर सके इतने मूर्ख हैं और वो सौज्ञ है वो सर्व व्यापक है हम एक छोटे से शरीर में व्यापक है वो भी उसकी कृपा से नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम, एको बहू जो विदुधातिका मान श्वेताशुतरोपनिषा तेरा अपनी शक्ति से नहीं तो एक भक्त ने कहा मूर्खो जो तुम कहते हो मैं ब्रह्म तुम आयाबाद मदान मुशितोसी यशमाद हम ब्रह्मीत मुहर मुहुर् बदसिरे जीवत्त तुझके उन्माद रोग हो गया है जो तू कहता है मैं भगवान हूं मैं ब्रह्म हूं क्यों आईश्वर्य तब पुत्र बता तेरा ऐश्वर्य क्या है मैं करोड़पति हूं बस <laughs> अरे तू करोड़पति है तो एक शहर का एक मोहल्ला भी तो नहीं खरीद सकता तेरा तो ये हाल है कि एक चूहे को एक रुपए का नोट मिल गया वो ले लेके अपनी बिल के सामने उसी के ऊपर बैठ गया उधर से हाथी आ रहा था वो अपना चला गया मस्ती से तो जब चला गया तो वो चूह उस रुपए से उठ के कहता क्यों बेह देख के नहीं चलता मैं <laughs> एक रुपये के नोट पर बैठा हूं इतना बड़ा आदमी हूं ऐसे ही तू कहता है तेरा ईश्वर क्या और विभूता और तू कहता है मैं व्यापक हूं तू तो कितना व्यापक है बता बस अपने शरीर में और सर्वज्ञता कुत्र सर्वज्ञता कुछ रखता है जी मैं अपने आप को नहीं जानता सर्वज्ञ क्या बनूंगा तो फिर कैसे कहता है हम ब्रह्माष्टमी है उपनिषद एक चार दस अगर ब्रह्म को पा ले कभी तो भी नहीं हम ब्रह्मास्मि कह सकता है समझ सकता अपने आप को वह भी शर्त है जगत व्यापार बरजम भोग मात्र लिंगा च वेदांत कह रहा है चार चार सत्रह चार चार इक्कीस और फिर अगर कुछ तू पाएगा भी तो भगवान की कृपा से अपनी कमाई से तो तू जीरो बटे सौ है भगवान के पास नहीं जा सकता करोड़ों कल्प तूने मेहनत किया प्रतीक्षण कर रहा है लेकिन क्या पाया एक लाख कमाया जिंदगी भर में दो चार बच्चे पैदा कर दिए बस यही कमाल किया सदा दुखी रहता है बकवास करता है और देख भगवान को इतना बड़ा परिवार है अनंत कोटि ब्रह्मांड का हम सब बच्चे हैं उनके और सब गलत काम करते हैं अपने बाप को भूले हुए अपने को शरीर मानकर पाप करते रहते हैं 24 घंटे वो सब लिखता है सब नोट करता है लेकिन बोर नहीं होता आ, हमारे दो चार बच्चे हैं, एक बीबी है एक माँ बाप है, है बूढ़े दिन रात टेंशन में मर जाऊ पागल हो जाऊ सब बदमाश है हमारे घर वाले मक्कार है सा <laughs> हर समय दुखी है उसी बाप से उसी मां से उसी स्त्री से उसी पति से उनको अपना मानते हैं भगवान ने कहा कि पुत्र तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बीबी और तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप जो तुम बोलते हो ये संगमा पान संगम पुत्र दंधु नाम संगम पांथ संगम ये सब जैसे कोई रास्ते में चलते समय मिल जाए ट्रेन में जा रहे हैं यहाँ कोई सामने बैठा है अच्छा, अच्छा आप क्या करते हैं <laughs> कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, गवर्नर हैं। जा, जा तो कितने बाल बच्चे हैं अच्छा आपका तो कहाँ कहा, लोग ऐसे गप्पे करते रहते हैं हम लोग जब उसका स्टेशन आया अच्छा साहब मेरा स्टेशन आ गया है आप जा रहे मैं अकेला लेला जाऊंगा ना अरे साहब तो आप भी चलिए अरे मैं कहाँ जाऊंगा जी मेरा तो स्टेशन आगे है तो फिर साहब तो ऐसा है कि जिसका स्टेशन आ गया वो जाएगा उतरेगा ऐसे ही ये सब है तुम्हारे जिनको अपना कहते हो मम्मी का टाइम हो गया उसने कहा चार बेटे हैं छोटे छोटे ए, मम्मी कहा जा रही हो अरे का, का बेटा रे मेरा टाइम हो गया मैं जा रहा हूं चली गई सब रोते रहे अरे रो चाहे मर जाओ तुम लोग भी मैं नहीं रुकने वाली मेरा स्टेशन आ गया अब तुम लोगों को दूसरी मम्मी मिलेगी मरने के बाद अनंत मम्मी अनंत डेडी और हर एक को मैंने यही गलती से माना ये मेरी मम्मी अरे ये भी चली गई धोखा देके फिर पैदा है ये गधी मेरी मम्मी ये कुतिया मेरी मम्मी अरे जब वो श्री कृष्ण है तो शरीर का दुख और सबसे बड़ा तो मन का दुख है कामनाए बना बना करके उसके पीछे प्रैक्टिकल साधना कर करके पैसा कमाएंगे पैसा सब सामान पैसे से मिल सकता है इसलिए पैसा सबसे बड़ा अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशो पभोग आयास चिंता भ्रमोद नाम ग्यारह तेईस धन का देखो क्या हाल है धन कमाने में कितना परिश्रम है कितनी पाप की क्रियाएं करनी पड़ती हैं ये कितने का सामान है सामान तो बीस रुपए का है लेकिन बीस रुपया कहेंगे तो फिर क्या खाएंगे ऐ साहब खरीद तो बाईस रुपए की है आपको तो तेईस की देंगे झूठ बोला बाईस की नहीं है बीस की है अरे तो ये तो फिर बाद में कहेंगे ठीक है अब आप तो हम, हम खरीद पर ही दे देते हैं लीजिए बाईस रुपए की तब वो लखपति बनेगा एक दिन एक व्यापारी ने अपने बेटे से कहा गधे तू कथा में नहीं जाता सोता रहता है जा कर रोज रोज तो आने लगा और बाई चांस उस दिन हरिश्चंद्र का प्रकरण था तो पंडित जी सुना रहे थे सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा आ, उसने भी सुना और दुकान पर दूसरे दिन जब गया बैठा पिताजी भी बैठे थे तो ग्राहक ने पूछा है कितने का सामान है तो जितने का खरीदा था उतने का बता दिया पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं इतने का नहीं है इतने का है इतने का कहा है पिताजी आप झूठ बोल रहे हैं तो चुप तो हो गया ग्राहक के सामने लेकिन जब चला गया हो तो एक झापड़ दिया तू तो लुटवाएगा हमको तो पिताजी मैंने तो झूठ बोला नहीं और कलकथा में पंडित जी ने क्या कहा था कि झूठ बोलने से अबीची नाम का नरक मिलता है आ साच बरोबर तप नहीं झूठ बरोबर पाप नहीं असत्य पुंजा रामायण में भी लिखा है सत्यान्न प्रमदित धर्मान ये सब वेद कह रहा है अरे गधे ये सब ठीक है ऐसा है कि जब कथा सुनने जाओ तो ऐसे करके आंचल बैठ जाओ हाँ पंडित जी जय हो जाए आज जब उठो तो ऐसे कर दो पंडित जी तुमको अर्पित है जो कुछ सुना इसको लेके घर न आया कर मूर्ख ऐसे कथा सुनी जाती है ये हम तमाम पाप करते रहे मन से दुखी रहे फिर भी एक लाख एक करोड़ कमाकर भी अगर आनंद मिल जाता तो चलो पाप का फल भोग लेंगे आनंद तो मिला और दुख कामना बढ़ी पूरी हुई लोभ नहीं पूरी हुई क्रोध और एक बीमारी नहीं है काम क्रोध लोभ मोह मदर्ज ईर्ष्या चौबीस घंटे दुखी हैं हम कैसे आनंद के अंश हैं और दे हमारे ऊपर माया हावी है वेद ने बताया आसमान माई सृजते विश्रमे में तस्मि चान्यो मायाया सन्निरुद्ध श्वेताशतरोपनिषद चार नौ माया के अधीन होने के कारण अपने स्वरूप को भूल गए और जहां आनंद नहीं है वहां आनंद माना प्लस उसके पाने के लिए चौबीस घंटे प्रयत्न किया और सब जगह ठोकर मिली दुख मिला बजाय आनंद के सुखाय कर्मा करो तिलो को न तई सुखम तो इस प्रकार हमको ये तो मालूम हो गया आनंद के अंश है और माया के अधीन होने के कारण हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं और इसीलिए हम अनंत प्रयत्न करके भी मैं कौन मेरा कौन का समाधान नहीं कर पाए और न कर पाएंगे तो वेदों ने कहा मैं उपाय बताऊं क्या उपाय है रसो वैसा हसम हे वा लब्धवा नंदी वो जो आनंद है उसको पालो अपना मान लो वो मेरा है ये मेरा नहीं वो मेरा ये माने माया वो माने भगवान ये मान लो जान लो से काम नहीं चलेगा पढ़ लो काम नहीं बनेगा रट लो काम नहीं बनेगा कृपालु की तरह लेक्चर दे दो काम नहीं बनेगा मान लो भीतर से 24 घंटे माने रहो तो आनंद मिल जाएगा आनंद बन नहीं जाओगे आनंद मिल जाएगा और जाने कैसे जानने के लिए तुमको एक साधन है भक्ति मुझसे आज कहा लोगों ने कि आपने भागवत सुनाया बहुत मधुर लगा फिर से भागवत सुनाइए तो लो भागवत सुन लो भाई आप लोग वेदों से घबराते हैं उपनिषदों से घबराते हैं भागवत में सुखदेव परमहंस ने परीक्षित से कहा नहीं पंथा विशता संसा वासुदेव भगवती भक्ति योगो य तो भवे परीक्षित मैं जो बता रहा हूं इसके अलावा और कोई मार्ग है ही नहीं माया से मुक्त होने का भगवान को पाने का क्या वासुदेव भगवती भक्ति योगा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करो भक्ति करो बस एक मार्ग है दो दो तैतीस परीक्षित अरे तुम मेरी बात मत मानो भले ही लेकिन भगवान ब्रह्मीक्ष मनीषया तूटस्थो रतिरात्मन यथा भवे ब्रह्म भगवान का स्वांशुत्र जिसने सृष्टि की वो कह रहा है कि मैंने वेदों को तीन बार मथा है और ये निचोड़ निष्कर्ष ये कंक्लूजन निकाला है कि भगवान श्री कृष्ण से अनन्न्य प्रेम करने से ही दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति आदि का लक्ष्य हल होगा दो, दो चौतीस एतावा ने वोसा निश्रेयसोदया तीव्रेण भक्ति योगे न मनोमयर्पितम स्थिर कपिल भगवान कह रहे हैं मां से यही एक कल्याण का मार्ग है मां और कोई है ही नहीं तीव्र भक्ति योग से मन को मुझ में लगा दे कपिल भगवान कह रहे हैं मुझ में लगा दे माने श्री कृष्ण में लगा दे तीन पच्चीस चौवालीस और फिर भगवान ही कह रहे हैं कि उद्धव बड़ी सीधी सी बात है भक्त्या हमें कयाग्राह्य श्रद्धा आत्मा प्रिय सता श्री कृष्ण ने कहा उद्धव से मैं एक भक्ति से ही प्रसन्न होता हूं और कृपा करता हूं तब माया जाती है और तब आनंद देता हूं जीवों को एक भक्ति से ही ग्यारह चौदह इक्कीस और वो भक्ति क्या है बताऊ हा महाराज अरे कुछ नहीं बड़ी आसान है संसार में जैसे लोग किसी स्थान में वो तो शराब हो कबाब हो सिगरेट हो बार बार सुख का चिंतन करते हैं उसमें अटैचमेंट हो जाता है एक लड़की जा रही है दो भाइयों ने देखा आपस में कहा लड़की देखो बड़ी सुंदर है हा हा हा सुंदर है दोनों ने कह दिया उसके बाद एक लड़का अपना काम में लग गया कहा की लड़की क्या है कौन है हमसे मतलब क्या अब दूसरे लड़के ने कहा इससे मिलना है बस बीमारी मोल ले ली अब ये लड़की दोबारा मिले तो इससे पूछे कहा रहती है इसके बाप कौन है क्या करते हैं अब रोज उसके पीछे कॉलेज जाते समय वो पीछा करता है कैसे बोलू क्या करूं एक दिन हिम्मत करके बहन जी पहले बहन जी बाद में बीबी जी हम लोगों का यही हाल है बूढ़े लोग हंस रहे हैं अरे जब आप लोग जवान थे तो आपको उस समय की बातें याद नहीं होंगी यही सब करते आ, नर्मदा के कंकर सब शंकर बुढ़ापे में सब भूल भाल जाते हैं और कहते है मैं ऐसा नहीं था पहले <laughs> अब वो चिंतन करने लगा करते करते है खाना पीना सोना सब आराम हो गया उसका और सुना कि एक दिन फांसी लगा के मर गया क्योंकि लड़की का ब्याह दूसरी जगह हो गया दूसरा भाई कहता है देखो पागल को बिला बजे अरे ऐसा एक लड़कियां सुंदर है तो पागल क्यों होता है क्यों चिंतन किया बार बार चिंतन बार बार चिंतन बार बार चिंतन अटैचमेंट हो गया हाई स्कूल में फेल हो गया एक लड़का हाई स्कूल में अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा पिताजी डांटेंगे और ये होगा वो होगा बच्चे हंसेंगे होगा मैं मैं मर जाऊं तो अच्छा मर जाऊं तो अच्छा कैसे मरू क्या करूं जहर का होता है मैं जानता नहीं हूं तो फिर नदी में डूबूं लेकिन मैं तैरना जानता हूं फिर क्या करू फिर ट्रेन में कट जाऊ मर गया <laughs> क्यों चिंतन चिंतन चिंतनकारी बीजन महापुरुष बना दे और चिंतनकारी बीजन आत्महत्या करा दे किसी का मर्डर करा दे इतना बलवान है चिंतन मनुष्य का तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विषयाध्या तुमने अब तक संसार में जहां बार बार चिंतन किया उसका फल भोगा एक बार मुझ में आनंद है ये चिंतन बार बार करके देख लो फिर मैं मिल जाऊ और कुछ करने ही नहीं है चिंतन मनन स्मरण बस ग्यारह चौदह सत्ताईस जमराज कह रहा है अपने दूतों से जो अजामिल को लेने गए थे एतावा ने बलो के स्मिन पुनसा धर्म पर स्मृता मेरे बच्चों दूतो यही सबसे बड़ा मनुष्य का धर्म है कर्म है क्या भक्ति योगो भगवत तनाम ग्रहण आदि भी छ तीन बाईस भगवान के नाम कीर्तन गुण कीर्तन स्मरण नवधा भक्ति जो है यही धर्म है मनुष्य का और कोई धर्म नहीं होता सौन का परमहंसों ने जब प्रश्न किया था कि कल्याण का सबसे सरल मार्ग कौन है सूत तो जी ने कहा था वासुदेव परा योग वासुदेव परा वेदा वासुदेव पराम वासुदेव परा योगा वासुदेव परा, परा, परा, परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति जो भी धर्म ज्ञान योग है वो भगवान से संबंध रखे तभी भगवत प्राप्ति होगी अन्यथा वैसा व्यर्थ है एतावान ये है एक दो अट्ठाइस एक दो वीस भागवत मैं भागवत सुना रहा हूं केवल एकतावान योग आदि मत्स्य सन का सर्व तो मन आकृष्ट मै यदा यथा है योगियो कान खोल कर सुनो अगर कोई तुम्हारा अधिकारी भी हो अर्थात मन पर कंट्रोल ये नंबर एक है योग में उसके बाद आसन प्राणायाम अगर हो कोई और युग में इस युग में कल में नहीं तो मैं बताऊं श्री कृष्ण कह रहे हैं जो किसे कहते हैं सर्बतो मन आकृष सबसे मन को हटा करके और मुझ में लगा दो ये जोग है योग माने मिलना अरे संयोग वियोग तो आप लोग सुनते ही है जीवात्मा परमात्मा का मिलन सका नाम योग है कसरत का नाम योग नहीं हुआ करता पतंजलि भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे यह योग है नयुजमान या भक्तिया ये मैंने जो श्लोक सुनाया आपको हे ग्यारह तेरा चौदह भागवत नुज्यमान नया भक्त्या ब्रह्मसिद्धये अखिला ब्रह्म ज्ञानी हो बनना है ब्रह्म को प्राप्त करना है तो मैं बताऊं अखिलात्मि भगवती भगवान श्री कृष्ण में भक्ति करो इसके समान कोई मार्ग नहीं है योगियों के लिए तीन वन उन्नीस योगी हो ज्ञानी हो कर्मकांडी हो अरे स्वार्थी हो सबसे नीचे आ जाओ हम भाई न भगवान भगवान को चाहते हैं और न हम कर्मकांड न ज्ञानकांड न तुम्हारा योगी ये स्पिरिचुअल साइड हम जाने नहीं चाहते फिर हम अपना स्वार्थ चाहते है वो के स्वार्थ पर स्मृता प्रहलाद ने कहा था ये तुम्हारा स्वार्थ है क्या एकांत भक्तिर गोविंदे भक्ति गोविंद गोविंद में भगवान श्री कृष्ण में मन का अटैचमेंट सेन्ट परसेंट हो जाए तो स्वार्थ साचू जीव कह ये हा। मन क्रम भचन राम पद नेहा ये स्वार्थ है आनंद चाहते हो ना कौन नास्तिक है जो कह दे हम दुख चाहते हैं बताओ कोई विश्व का ऐसा भौतिक वादी हो <laughs> आनंद शांति सुख चैन पीस हैप्पीनेस ये तुम जो शब्द बोल रहे हो इसी का मैं बता रहा हूँ इलाज ये है और नहीं है कोई नेम धर्म आचार तप ये भी लिखा है शास्त्रों वेदों में नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान भे सज पुन को टिन ज न जा हरिजान और आम कृपा न ही सब रोगा जो यही भांति बनाई संजोगा क्या संजोग सदगुरु वैद्य डॉ सही हो एक झोला छाप डॉक्टर भी होता है आप लोगों ने नाम सुना होगा हा कोई डिग्री नहीं एक्सपीरियंस नहीं और हमारे देश में हजारों लाखों हैं रोज पकड़े जाते हैं फिर भी नए नए पैदा होते जाते हैं और लोग मरते जाते हैं उनसे क्या करे गवर्नमेंट कहाँ कहाँ वो इंक्वायरी करें तो सदगुरु वैध्य बच्चन ने डॉक्टर पर फेक विश्वास परसेंट होना चाहिए डॉक्टर पर डाउट हुआ और उसने दवा दिया और आपने उसको पीछे उड़ेल दिया मरोगे सदगुरु वैद्य बच्चन ने विशुभाषा और संजम य विषय की आशा संसार से अबाउट टर्न हो जाओ तब भक्ति कर सकते हो और रघुपति भक्ति सजीवन मूरी और अनुपान श्रद्धा अतिरूरी ये दवा है भक्ति धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता वो धर्मात्मा है वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से गो लोग नहीं मिलेगा जो राम का भक्त हो वो धर्मी है बाकी साधर्मी है कर्मी योगी ज्ञानी कोई भी हो योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु जहान राम प्रेम परधानु धानु हर मोक्ष की आशा करते हो बिना भक्ति के जी मी थाल बिनु जल रही न सकाई कोटिभा को कर उपायी तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई रही न सक हरी भगती बिहारी सिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरिये सिद्धांत अपेल राम चंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निरब ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिनु पूछ विषान ते महासिंधु बिनु तरणी पैरि पार चाहत जड़ करणी कोई मार्ग नहीं है कोई उपाय नहीं है मिल ही न रघुपति बिनु मन राप ज्ञान विरागा राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जानन हा मैं इसलिए रामायण बोला हूँ मुझे बार बार शिकायत मिलती है एक चौपाई तो बोल देते है आप नशा हो जाता है जब आप चौपाई बोलते हैं लेकिन प्रमुख रूप से मैंने भागवत सुनाया है और मैंने कल एक प्रश्न रखा था कि भक्ति दो प्रकार की होती है भागवत में कहा गया है भक्तिया भक्तिया तीन एक भक्ति की जाती है एक भक्ति कृपा से मिलती है वो कैसी कैसी होती है फिर बताएंगे बोलिए लाडली लाल की